सांकर भाष्यार्थ अध्याय एक सप्तम खंड अध्यात्म अध्यात्मीपासना अथाध्यात्म वागे प्राण साम तमृत्यूढ़ूम साम, साम गीये वागेवसा प्राणो अमस्त साम इससे आगे अध्यात्म उपासना है वाणी ही वाक है और प्राण साम है इस प्रकार इस वाक रूप ऋक में प्राण रूप साम अधिष्ठित है अतः ऋग में अधिष्ठित साम का ही ज्ञान किया जाता है वाक ही सा है और प्राण अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है अथाधुनाध्यात्म मुच्यत वागेव प्राण साम अधरोपरिस्थानत्सामाणो खाण मुच्यते सह वायुना वागेव सा प्राणोम इत्यादि पूर्वत आधिदैविक उपासना के पश्चात अब अध्यात्म उपासना का वर्णन किया जाता है नीचे ऊपर स्थान होने में तुल्य होने के कारण वाक ही ऋख है और प्राण थाम है वायु के सहित ही यहाँ प्राण कहा गया है वाक ही सा है और प्राण अम है इत्यादि कथन पूर्व समझना चाहिए चक्षुर साम तदे तदेतृत साम तस्तूढ़गम साम गीये चक्षुरव सात्मा मस्त चक्षु ही ऋख है और आत्मा साम है इस प्रकार इस चक्ष में यह आत्मा रूप साम अधिष्ठित है इसलिए ऋख में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है चक्षु ही सा है और आत्मा अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है चक्षुरेवा ऋख आत्मा सामा आत्मे तीक्षायात्मा तस्व चक्षु ही ऋख है और आत्मा साम है यहाँ आत्मा शब्द से छाया का ग्रहण है क्योंकि वही नेत्र में स्थित होने के कारण साम है। हैदे तदे तुत गम साव तस्मा दूढ़गम साम गीये सोत्र में सा मनो मोत्र ऋख है और मन साम है इस प्रकार इस स्रोत्र रूप में यह मन रूप साम अधिष्ठित है अतः ऋग में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है सूत्र ही है और मन अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर साम है सूत्र सामत्वम। श्रुत ही ऋख है और मन साम है श्रोत्र का अधिष्ठाता होने के कारण मन की साम रूपता है अथ यदि दक्षिण शुक्ल भाई सबर्गथ जंडीलंपर कृष्ण तत्म तदेत तदेतृत्यूढ़गम साम तस्तूढ़गम साम गीये अथ यदे वैतदक्षिण शुक्ल भाई साथ जंडीलंपर कृष्ण तदमस्तत्सा तथा यह जो आंखों का शुक्ल प्रकाश है वह रिक है और जो नीलवर्ण अत्यंत श्यामता है वह शाम है इस प्रकार इस शुक्ल प्रकाश रूप रिक में यह नीलवर्ण अत्यंत श्यामता रूप शाम अधिष्ठित है अतः में अधिष्ठित शाम का ही ज्ञान किया जाता है तथा यह जो नेत्र का शुक्ल प्रकाश है वही सा है और जो नीलवर्ण परम श्यामता है वही अम है इस प्रकार ये दोनों मिलकर शाम है अतः यदे दक्षण शुक्ल भास्व अथ यीलम पर कृष्ण आदित्य इव दिखक्त तत्स्या तथा यह जो नेत्रों का शुक्ल प्रकाश है वही दिख है और जो सूर्य के समान दिखशक्ति का अधिष्ठान भूत नीलवर्ण अतिशय श्यामत्व है वह शाम है आदिगत और नेत्रगत पुरुषों की एकता अथ यक्षि पुरुषो दृश्यते थम तदुम तद्यजुस्त ब्रह्म तस्तव यद मुष्य रूप यमुष्य गेष्ण तौष्ण तो यम तम तथा यो नेत्रों के मध्य में पुरुष दिखलाई देता है वही ऋग है वही साम है वही उक्त है वही यजु है और वही ब्रह्म वेद है उस इस पुरुष का वही रूप है जो उस आदित्यार्गत पुरुष का रूप है जो उसके पक्ष है वही इसके पक्ष है जो उसका नाम है वही इसका नाम है अथ यह ऐसोतरीक्षिणी पुरुषो दृश्यते पूर्वत सैवर्ग अध्यात्म वागाद्या पृथिव्याद्याचाधी दैव प्रसिद्धा बद्धाक्षरात्मिका तथा साम उत्थसाहचरियामरिश्र मुक्ता सर्वमेव यजुस्वाहा एव सर्वे वागजुस्त सर्वात्मकोनिवाच्चेोचा त्रयो तथा यह जो नेत्रों के मध्य में पुरुष दिखलाई देता है, इस वाक्य का तात्पर्य पूर्व समझना चाहिए। वही अध्यात्म और पृथ्वी आदि अधिदेवत रिक है जिसके पाद नियत अक्षनों से बंधे होते हैं वह रिक तो प्रसिद्ध ही है तथा वही साम है अथवा इन रिक और साम शब्दों के अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए उक्त उक्त का सहचारी होने से से ही ही साम है है, है है। और और भिन्न जो शस्त्र, मंत्र विशेष तथा स्वाहा स्वधा आदि संपूर्ण वाक्य यजु सर्वात्मक और सबका कारण होने के कारण वह यजु स्वयं पुरुष ही है ऐसा हम पहले कह चुके हैं यहाँ ऋगा का प्रकरण होने से वही ब्रह्म है इस वाक्य में ब्रह्म से तीनों भेद समझने चाहिए तस्य अति इत्यादि तस्तुष तदेव्यते किम याव इदि यदिदत उत्तुष्येष्ण तावे वास्यामि चाक्षुष्स गेष्ण यच्चा मुष्य नामोदित्युद्गीत तदेवास्य नाम उस इस नेत्रस्थ पुरुष का वही रूप बतलाया जाता है वह रूप क्या है जो रूप उस आदित्यांतर्गत पुरुष का था जिसका कि में आदि आदिदैव रूप से वर्णन किया गया था जो उस आदित्य पुरुष के पक्ष थे वे ही इस नेत्रांतर्गत पुरुष के भी पक्ष हैं जो उसके उत्त अथवा उद्गीत उत आदि नाम थे वे ही इसके भी नाम हैं स्थानेदाद्रूपगुणनादेशयभेद्यपदेशाच आदिचाक्षषोर्भेदे न कस्य अमुना नैवेद्येको भयात्मुपत्ते यदि कहो कि आश्रय का भेद होने से आदित्यागत पुरुष के रूप गुण और नाम का पुरुष में में अतिदेश होने से अन्य अन्य के धर्मों को में लगाना तथा इसी शासन के विषयों का भेद बतलाए जाने के कारण आदित्य और निर्त पुरुषों का भेद है तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर मंत्र सात और आठ में अमुना अने न इन शब्दों से प्रतिपादित एक के ही द्वारा दोनों की प्राप्ति संभव नहीं होगी द्विधावनोपद्यत वक्षति स एक न चेतन निर्वयवभापत् अध्यात्म अध्यात्मधिदेवतो एक यू देशो भेद कारणम अवोचो न तेदाव कि स्थान भेदा भेदाशंका वम अर्थम् यदि कहो कि वह उन दोनों के दो रूप से प्राप्त होता है जैसा कि वह एक रूप होता है वह तीन रूप होता है रूप से श्रुति कहेगी भी तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि निरवय होने के कारण एक ही चेतन का दो रूप होना संभव नहीं है अतः अध्यात्म और अधिदैवत इन दोनों की एकता ही है और तुमने जो रूपादि के अतिदेश को उनके भेद का कारण बताया तो वह उनका भेद सूचित करने के लिए नहीं है तो वह किस लिए है वह तो आश्रय का भेद होने से कहीं उनके भेद की आशंका न हो जाए इसलिए है स एष ये चैतस्मा दर्वाच्चो लोकास्तेषा चेष्टे मनुष्य काम चेती तद्य इमें वीणायाँ गायत गाय तस्ते वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस अध्यात्म आत्मा से नीचे के लोक हैं उनका तथा मानवी कामनाओं का शासन करता है अतः जो ये लोक वीणा में गान करते हैं वे उसी का गान करते हैं इसी से वे धनवान होते हैं स एष चाक्षुष पुरुषो येत जे, आध्यात्मिकमनोर्वांचो वागता लोकास्ेषे मनुष्य संबंधीना च काम इमे वीणायां गायन्ति गायकस्त एतमेव गायन्ति गायश्वरम गायन्ति तस्मात् धन धनलाभयुक्ता धनवंत इत्यर्थः वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस आध्यात्मिक आत्मा के नीचे के लोक हैं उनका तथा मनुष्य संबंधी कामनाओं का ईशन शासन करता है अतः जो ये गायक लोग वीणा में गान करते हैं वे उसी का गान करते हैं इस प्रकार क्योंकि वे ईश्वर का ही गान करते हैं इसलिए वे लाभ युक्त अर्थात धनवान होते हैं इनकी अभेद दृष्टि से उपासना का फल अथयात विद्वां साम गायंत स सा गायती सोमुन तो स एस चामुष्मात्ंचो लोकास्तागम शापनोती देव कामांस तथा जो इस प्रकार चाक्षुष आदि आदित्य दोनों पुरुषों की एकता जानने वाला पुरुष साम करता है वह चाक्षुष और आदित्य दोनों का ही गान करता है तथा वह इसके ही द्वारा जो इस आदित्य के ऊपर के लोग हैं और जो देवताओं के भोग हैं उन्हें प्राप्त करता है अथया एतम विद्वान्योक्तम देमुद्गी साम गायन्तु भौ स गायती चाक्षुष आदि तदफल्य सो मुनवादि स परांचो एष आदित्यान्तरगत देवो भूत्थ दें का इस उपरयुक्त देव को जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष सामगान करता है वह चाक्षुष और आदित्य दोनों ही पुरुषों को गाता है इस प्रकार जानने वाले उस उपासक को जो फल मिलता है वह बतलाया जाता है वह यह उपासक इस आदित्य के द्वारा ही जो इससे ऊपर के लोक हैं उन्हें प्राप्त होता है तात्पर्य यह है कि आदित्यांतर्गत देवरूप होकर वह इन्हें और देवताओं के भोगों को प्राप्त करता है अथ नए चेतस्माचोलोकास्तागम सानुष्य कामच तस्मा हेम विदुदाता ब्रूजात कम ते कामया निशे काम श्रेष्ठे या एवं विद्वान सामगाती साम गायती साम तथा इसी के द्वारा जो इससे नीचे के लोक हैं उन्हें और मनुष्य संबंधी कामनाओं को प्राप्त करता है अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता यजमान से इस प्रकार कहे मैं तेरे लिए किन इष्ट कामनाओं का आगान करूं क्योंकि यह उद्गाता कामनाओं के आगान में समर्थ होता है जो कि इस प्रकार जानने वाला होकर साम गान करता है साम गान करता है नैव अथान चाक्षषो नए लोकास्तां चापनोति मनुष्य चाक्षसो कामश्च चाक्षसोभत्थ तस्मा हेम विदुदाता ब्रूियाम ते तव काम गायानीतिष ही इस्ते समर्थ काम संपादय इष्टे सर्थ इत कौ यन साम गायती गाती दुरुक्तिसन सर्थ समा, तथा इस चाक्षुष पुरुष के द्वारा ही जो इससे नीचे के लोक हैं उन्हें मनुष्य संबंधी भोगों को वह प्राप्त करता है अभिप्राय यह है कि चाक्षुष पुरुष होकर ही उन सब को प्राप्त करता है अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता जजमान से कहे कि मैं तेरे लिए किन कामनाओं का आगान करूं, क्योंकि यह उद्गाता इष्ट कामना संबंधी आगान के उद्गान से उन कामनाओं को संपन्न करने में समर्थ होता है वह उद्गाता कौन है जो इस प्रकार जानने वाला होकर साम करता है सामगान करता है यह उपासना की समाप्ति के लिए है इति छान्दोग्योपनिषदी प्रथमाध्याय सप्तम खंडभाष्यम संपूर्णम